अध्यात्मण अयोध्याग श्रीमहावाच अथ ग्रम पद समीप भरते मुदा सीता पदुम पवित्रमतिशोभनम श्रीमहादेवजी बोले हे पार्वती तर श्रीभरजी अतिमग्न मन से सीता और राम के चरणचिहों से सुशोभित आश्रम के समीप अति सुंदर और पवित्र स्थल में पहुँचे स तत्र भद्राकुशवारिजांचित जानचित चिन्हना पदारित दश राम से भुवोति मंगला अन्ेष्टत्ज साज अहो सुधन्यो अहोधन्योहम भूनि रादार विन्दाकूतला पशा यदरजो विभिन्न ब्रह्मादिदेव श्रुति वहाँ उन्होंने सब ओर भगवान रामचंद्र जी के वज्र अंकुश कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के सहित वे उस चरण रज में लौटने लगे और मन ही मन कहने लगे अहो मैं परम धन्य हूँ जो आज श्री रामचंद्र जी के उन चरणार्विंदों के चिन्हों से सुशोभित भूमि को देख रहा हूँ जिनकी चरण रज को ब्रह्मा आदिदेवगण और संपूर्ण श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं भुत प्रेम रसा प्लुताशय विघाढ़ चेता रघुनाथ भावे आनंद जाना पासम सन्निधि भरे इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेम रस से भरा हुआ है मन रघुनाथ जी की भावना में डूबा हुआ है तथा वक्षस्थल आनंदाश्रुओं से भींगा हुआ है वे भरत जी धीरे धीरे श्रीहरि के आश्रम के निकट पहुँचे स त्र दृष्टार्थ रघुनाथमाशा दल श्यामलमायते क्षण जटाकिटम नववलकलांबरम प्रसन्न वक्त तरुणारुणद्वती वहाँ उन्होंने दुर्वादल के समान श्याम शरीर और विशाल नयन थ्री रघुनाथ जी को बैठे हुए देखा जो जटाओं का मुकुट और नवीन वल्कल वस्त्र धारण किए थे तथा प्रसन्न वदन और मध्यान्ह सूर्य के समान युक्त थे विलोकयंत जनकात्मजाम शुभाम सौमित्रिणा से पाल पंकज ददाभिद्रावर घुतम शुचा हर्षास्त तत्पादयुगमत एवं जो शुभ लक्षणा श्री जनकनंदिनी की ओर निहार रहे थे तथा श्री लक्ष्मण जी जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे थे उन्हें देखते ही भरत जी ने दौड़कर हर्ष और शोक युक्त होकर तुरंत उनके चरण युगल पकड़ लिए रामस्तमा सुदीर्घ बाहू दुर्भ्याम परिस्विच दे त्रजय जलई रथाको परिसयत पुनः पुनः सं परिषत्वय विभू भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी ने अपनी दोनों बाहुओं से उन्हें उठाकर आलिंगन किया और उन्हें गोद में बैठाकर अपने आंसुओं से सींचते हुए बारंबार हृदय से लगाया अथम तामतरा सर्वा समाजगू स्वराघव दृष्टु कामास्ता तिशारता गौर्य था जलम फिर प्यासी गवें जिस प्रकार जल की ओर दौड़ती हैं उसी प्रकार कौशल्या आदि समस्त वाताएँ रघुनाथ जी को देखने के लिए बड़ी शीघ्रता से चली